आध्यात्मरामण बालकांड चाप गृह बलि पंचसाहत सयुक्त मणिभद्रादिभूषि दर्शयामास राय मंत्री मंत्रात्मा बद्वा परिकरम दृढ़ आरोपयाखिलो जब परामर्श दाताओं में श्रेष्ठ उन मंत्रीवर ने राम को वह धनुष दिखाया प्रसन्न चित्त श्री रामचंद्र जी ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर कसकर उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया और सब राजाओं के देखते ही देखते उस पर रोंदा चढ़ा दिया कर पाणीना दक्षिणे न सह बभंजा खिलो दिशब फिर सबके हृदय सर्वस्व भगवान राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तोड़ डाला दिशा विदिश्चर्गम रसातल तद्भुत अभूत तेवा दिव्य पश्च्यता दिशा विदिशा स्वर्गलोक मृत्यलोक और रसातल आदि समस्त पातालों में वह शब्द गूंज उठा स्वर्गलोक से देवगणों के देखते देखते एक यह बड़ा आश्चर्य हो गया आच्छादय कुसुमय देव दुभुर्न तुष्टावसरो गणा देवताओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान को ढक दिया और ध्वध भी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नित्य करने लगीं द्विधा भगनम धनुष दृष्टवा राजालिंग विस्मयम ले सीता मातरोन्तपुराज रे धनुष के दो खंड हुए देख महाराज जनक ने रघुनाथ जी का आलिंगन किया और अंतपुर के आंगन में स्थित सीताजी की माताएं अत्यंत विस्मित हुई स्वर्ण में स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण सीता स्वर्णमय माला गृहत्वा दक्षिणे करे स्मृतवक्ता स्वर्णवर्णा सर्वाभरण भूषिता तत्पश्चात सर्वालकार विभूषिता सुवर्णवर्ण श्री सीताजी अपने दाहिने हाथ में सुवर्णमयी माला लिए मंद मंद मुस्कराती हुई वहाँ आई